आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कंगन कनेरी के पहने हुए चमेली गुलाबों के गहने बने कंगन कनेरी के पहने हुए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 सोलह सिंगार किए पर में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोलह सिंगार किए अर्बतों में जीवन भरा अर्बतों में नहीं। नहीं। नहीं। पतों नमस्कार आप सुन एफएम माउंट आबू की गौरव गाथा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम हाँ माउंट आबू के बारे में जान रहे डॉक्टर शर्मा जी से हेलो रमेश जी आई एम वैक मैं फिर से वापस आ गई हूँ अपनी माउंट आबू की जो अधूरी यात्रा थी उसको पूरा करने की पूजा जी मैं अभी ही आपको याद कर रहा था बस टैगलाइन है वो मैं <laughs> श्री कर रहा था तो आपकी आवाज़ सुन के और आपका एंट्री जो था वो बहुत ही सुंदर था बहुत ही अच्छा लगा हमें और हमारे श्रोतागन भी आपको आपकी आवाज़ को सुनकर वो तो महसूस कर रहे होंगे की आज फिर से कुछ अच्छी बातें हम सुनेंगे माउंट आबू के बारे में तो चलिए मैंने तो कल शर्मा जी से बात कर ली थी और आज फिर से हम जाएंगे माउंट आबू और सेंट मैरी स्कूल में हमारे दोस्त डॉक्टर शर्मा जी हमारे इंतजार कर रहे हैं तो हम उनसे बात करेंगे जो, जो यात्रा अधूरी छोड़ी थी अधूरी एक ऐसे मुकाम पे छोड़ दी है जहाँ पर हमने बोला कि उसको सुनना ही चाहिए था और एक बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो चुका है जिसको अभी पूरा आ, करना है करना और हमारे है। दोस्तों को भी पूरा करवाना जी जी प्रेम कहानियों के ऊपर बातें होगी तो आइए सुनते हैं विश्व बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला जी जी जी जी तो चलिए फिर से एक बार हमारे सभी दोस्तों को मैं कहता हूँ कि आप अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम हाई करके रखिए, अपने दोस्तों को अपने पास बुला के रखिए और बहुत ही आनंद से इस कार्यक्रम को सुनिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो शर्मा जी नमस्कार नमस्कार हेलो शर्मा जी कैसे हैं आप व्यस्त मस्त वेरी गुड मुझे आपके लाइन अब याद रहेगी शर्मा जी जो हमारी पिछले हफ्ते यात्रा अधूरी रह गई थी आज वो जो सस्पेंस हमने छोड़ा था पिछली बारी आज वो सारा खुल जाना चाहिए और आज हम सब जान लेंगे आपके अंदर जो भी भरा हुआ है माउंट आबू के बारे में इसलिए हम आपके पास आज फिर से आ गए हैं देखिए हम बताते हैं आपको आप मेरे से उस स्थान की बात सुनना चाह रहे हैं और सुन के वहाँ ले जा रहे हैं जो स्थान मेरे हृदय के अंदर बसा हुआ है मैं कई बार मजाक में कहता हूँ लोगों से कि बंधु मैं माउंट आबू का मेढक मैं माउंट आबू का मेढक हूँ जो माउंट आबू में बारो माह टर रहा था मुझे इस स्थान ने बहुत दिया है इतना दिया है कि मैं पूर्णतः तृप्त हूँ मैं नहीं सोचता कि इस लोकित जीवन की मुझे कोई ललक कोई बाकी रही हो क्योंकि माउंट आबू ने हर ओर से मुझे लबालब कर दिया है मैं नतमस्तक नभाता हूं इस पावन भूमि को विश्व की सबसे पुरातन भूमि को मैं बार बार इस पे जोर देता हूं क्योंकि इसी के कारण इसका रूप सुंदर है इसके प्रारूप अद्भुत है मैं सबसे बच्चों से कहता हूं कि देखो बच्चों सदियों पहले और वो वर्ष पूर्व तीन कलाकार जुड़े थे इनका नाम है पवन सूरज और वर्षा इन्होंने इन सदियों में इन चट्टानों को तराश कर संवार कर इतना अद्भुत रूप दिया है पृथ्वी पर किसी भी पर्वत श्रृंखलाओं में इतने सुंदर रूप नहीं है कहीं हाथी का रूप है कहीं ऊंट का रूप है कहीं मेंढक का रूप है तो कहीं भालू का रूप है कहीं साध्वी का रूप है तो कहीं चूहे का रूप है और यह हमको सोचना नहीं पड़ता है सामने दिखते हैं इन मान, इसके अलावा अमूर्त कलाएं इन पर्वत श्रृंखलाओं में जो हैं विश्व में कम नहीं है मेरा तब जी बहुत रोता है विलखता है जब मैं देखता हूं कि एक डायनामाइट के टुकड़े को एक छोटे से विवर में डालकर उसमें सूत्री पे आग लोग लो बड़े ही आते हैं वाह चला गया अपने मित्रों के साथ मेरे एक मित्र जिन्होंने मुझे पूर्णतः मार्गदर्शन दिया सहयोग दिया सहायता की सुरक्षा की आज वो हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश बनने वाले हैं मेरे परम मित्र मेरे बहुत ही आत्मीय रोइिंगटन नारीमन एक ऐसा अद्भुत इंसान जिसका दिल तड़पता है पर्यावरण के लिए उस पर्यावरण के लिए जो विश्व का सबसे पुरातन पर्यावरण है और हम दस साल की खतरनाक लड़ाई के पश्चात माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन नोटिफाइड करवा सके 25 जून 2009 को अब इसको संभालना आपका कर्तव्य है इसको और नष्ट मत होने देना क्योंकि यह फिर लौट के नहीं आएगा यह विश्व की सबसे पुरातन कलाकृति है इससे लोगों ने बहुत कुछ जाना है सीखा है यहां तक जिस विज्ञान की आप हरम दुहाई देते हैं उस विज्ञान ने भी इससे उधार लिया है कई ऐसे नाम हैं पशु जगत में कई ऐसे नाम हैं वनस्पति जगत में जो आबू से गौरान्वित किए गए मैं आपको उलझाना नहीं चाहता किंतु सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ का जो जंगली गुलाब है जो बहुत ही सुंदर मधुर कोमल है उसकी वैसी ही महक सुगंध सुर है और फैला रहता है सजाता है सुरक्षा देता है और रात को कब जब उसकी बेलें महकती हैं तो ऐसा लगता है हम वास्तव में स्वर्गिक देश में हैं उसका नाम बॉटनी ने आस्था वनस्पति शास्त्र ने दिया है रोजिया अबूएस इसी तरह से बहुत सारे हैं जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान में जिनके नाम है तो बंधु इस बात को कभी ना भूलना जब आप यहाँ आने की सोच है पहुंचने के बाद तो आपको इसमें समर्पित होना ही पड़ेगा कि यह विश्व की सबसे पुरातन भूमि है दुनिया का सबसे पुराना स्थान है इसलिए जैसे आपसे मैंने पहले कहा था प्रथम भाग में हर चीज यहां की अद्भुत रूप से पावन रूप से पुरातन मैंने आपसे कहा था पौराणिक हो चाहे वैदिक हो प्रेम कथाएं हो तंत्र कथाएं हो परी परिकथाएं हो लोक कथाएं हो इतिहास हो यात्रा वृत्त हो तो सब पुरातन है अत्यधिक पुरातन इससे पुराना धरती पे कोई नहीं है यह ऋषि मुनियों की जमीन है यहां पर ऋषियों नहीं आते थे अजय अच्छा शर्मा जी आपने मुझे इतना सब कुछ बताया और मेरे साथ साथ हमारे रेडियो के दोस्तों को भी इतना सब कुछ बताया वनस्पति जीव विज्ञान ऋषि मुनियों के बारे में सबसे पुरातन से पुरातन आपने इतिहास को हमारे सामने रख दिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के लेकिन शर्मा जी मैं जस्ट एक्साइटमेंट के साथ अपने रेडियो के दोस्तों को यहाँ पर रोक कर रखे हुए हूँ और मैं जिस एक्साइटमेंट के साथ फिर से आपके पास आई हूँ वो है प्रेम कहानियाँ आप हमें प्रेम सुनाने वाले थे ना तो कोई प्रेम कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए ऐसी कोई प्रेम कहानी सुनाइए इस पुरातन धरती की जरा शर्मा जी को सांस तो लेने दीजिए बस वो सुनाई <laughs> देंगे <laughs> ठीक है लेकिन लेकिन रमेश जी वो शर्मा जी का सुनाना ये उनको बहुत खुशी हो रही है सुनाने में ये सारी बातें तो मुझे भी बहुत सुनते हुए खुशी हो रही है तो हाँ हाँ हा, थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर सुनते है। हैं प्रेम कहानी इतनी जल्दी सुनाने से उसका सस्पेंस जो है बिखर जाएगा अच्छा, मजा नहीं आएगा इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम भी और हमारे श्रोताओं को भी कहते हैं की थोड़ा सा गीत वगैरह सुन ले रिलैक्स हो जाए फिर प्रेम कहानियों को सुने तो बड़ा मजा आएगा बिल्कुल कहीं जाइएगा नहीं आप भी हमारे साथ यही बने रहिएगा तब तक हम वापस हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मध्य पर नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार ले जा पग देसी कि मेरी एक जिंदगी चंग चंग करता मौसम प्यार के गीतों का ओ क्षम छम करता के गीतों का रास्ते पे अखिया रस्ता देखें पिछड़े घर आ जा पर देसी मेरी घर आ जा पर दे शर्मा जी अब हमें सुनाइए पुराने से पुराना प्रेम कहानी जिसका जिक्र पुरानों में हो महाभारत भागवत में हो सबसे जो पुरातन जो कहानी हमारे पास आती है जो भागवत पुराण से भी आती है और कई अलग ग्रंथों से आती है उसमें शिव ने पुनः शिव ने पुनः अवतार लिया एक मनुष्य का जिसका नाम पड़ा रसिया पालम जब शिव आए तो निश्चित रूप से पार्वती को भी इसी भूमि पर जमीन पर जन्म लेना था क्यों क्योंकि जैसे पुराण बताते हैं ये दोनों प्रेमी पति पत्नी मिल नहीं सके क्योंकि जब पार्वती मां पार्वती के पिता ने जब हवन किया तो शिव को निमंत्रित नहीं किया इस पे पार्वती ने स्वयं बहुत शोभ व्यक्त किया अपमानित महसूस हुई और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली यह विधि का विधान है बहुत कुछ जो होता है हम नहीं करते हैं कृष्ण ने बार बार कहा वो खुद भी नहीं करते हैं विधि का विधान चलता रहता है उसमें जितना समर्पित होकर उसको होने दे व्यक्ति और उसके साथ चले वही उसका मोक्ष का रास्ता है उस ने पार्वती ने पुनः मिलन के लिए इस पावन भूमि में जन्म लिया उनका नाम रहा रशिया बालम और कुमारी कन्या क्योंकि इनको मिलना था कहीं मिले एक दूसरे के प्रति अपूर्व अपूर्व लौकिक अलौकिक आसक्ति हुई उस समर्पण के अंदर सबसे बड़ा विघ्न आया कुमारी कन्या के माता पिता का वो नहीं चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि ये संगम हो और उन्होंने बहुत सारी अर्चन लगाई बेहद अर्चन लगाई अंत में जब हर अर्चन विफल हो गई तो उन्होंने उस ऋषि को शर्त रखी कि वो रातों रात उनकी पुत्री के सुख के लिए चैन के लिए भविष्य के लिए अपने नाखूनों से एक झील खोदते और अगर वो विफल रहे सूर्य उदय होने तक तो वो मुड़कर उनकी पुत्री को देखेंगे नहीं अर्थात उनकी पुत्री उनसे नहीं मिलेगी अन्यथा दोनों पत्थर बनने लगे हुआ उन्होंने अद्भुत उनके पास आध्यात्मिक शक्ति थी उन्होंने खुदाई चालू की और आनंद फानन में माता पिता ने झांक के देखा छुप के देखा कि वो तो समापन पे आ रहे हैं वो तो कर देंगे तो उन्होंने चंद्रमा को और इंद्र को दुष्टों के सूर्य उदय हो गया सूर्य उदय हो गया है अर्थात अर्थात ऋषि विफल रहे और यही हुआ ऋषि ईमानदार थे उन्होंने ये षड्यंत्र नहीं समझा उन्होंने सोचा कि सूर्योदय हो गया है और उन्होंने खोदना बंद कर दिया और उन्होंने अपने कपाल को ठोका और मुड़के देखा ये उन्होंने भूल कर दी त्रुटि कर दी गलती कर दी और जैसे ही देखा कन्या को दोनों पत्थर की मूर्ति बन गए आज भी उनके सम्मान में कुमारी कन्या का मंदिर है जो कि दिलवाड़ा मंदिर के पीछे है एक अद्भुत कहानी है एक प्रेम कहानी है इस पर एक बहुत अद्भुत नाटक लिखा गया है टक है अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं ओपेरा उसका मैं आपको एक अंश सुनाता हूँ कि नाटक है तो नाटक की तरह से प्रस्तुत करना होगा उसको नहीं तो कैसे होगा तो विदूषक की तरह से बहुत ही आधिकाल में पति पत्नी को गुप्त विचरण के लिए आते हैं और पत्नी पूछती है कि हे स्वामी आप कहाँ ले आए अंग्रेजी में पूछती है कि नाटक अंग्रेजी है विश्व को दिखाने के लिए है Where have we come, my love? Where have we come? Where have we come? Where have we come, my love? हम कहाँ हैं स्वामी हम कहाँ पहुँच गए स्वामी कहते हैं इट्स Where two doin' do, where the night they're loving cool. It's a temple of love. पत्नी आला दिखो जाती है रे वाह ये तो प्रेमियों का मंदिर है, दो अद्भुत प्रेमियों का मंदिर है. मुझे और बताओ. Tell me more, tell me more, tell me more. All the more, all the more, all the more. The truth. the dream the folklore were they happy or sad or so tell me mo tell me mo tell mujhe aur batao mujhe aur batao wo sapna batao wo sachai batao wo pari ki kaha batao wo dant ki kaha batao kya wo sach tha ya mithha thi kya wo sukhi the ya wo vishad me the mujhe batao he swami swami bolte hain dhyan se suno It's full of, it's full of so much was that is deep. It's full of, it's full of so much was that is deep. With Niles was done the digging of the lake, but the sage fell no pain full of pink seek. But a parent's promise just turn out to be fake, and the virgin and the sage could never ever meet to the nuptial altar just for the parent's sake. Love reigns supreme yet with all the heartbreak. Love reigns supreme yet with all the heartbreak. It's for love, it's for love, where's the stake? It's for love, it's for love, so much what's at stake? It's for love, it's for love, it's for love, it's for love, it's for love, it's for love. Prem के लिए इतना कुछ खतरा था, इतना कुछ होने ने पोगा। उनके माता-पिता के शरण के अंतर्गत उनसे कहा था कि ना कुन्सित। उन्होंने नाकुल से खोदने को षडयंत्र था इसलिए वो हार गए इसके बावजूद भी जो विजय हुई वो प्रेम की हुई ये इतनी पावन प्रेम कथा है बार बार सुनाई जाती है बार बार कही जाती है और ये नाटक अब बहुत जगह हो रहा है बहुत सुंदर है और क्योंकि ये संगीत में है गीत में है इसमें नृत्य है संगीत है बहुत सुंदर लगता है लव लीक इसको आप यहाँ के दृष्टिबाधित केंद्र से कभी भी खरीद सकते हैं इसकी सीरी भी ले सकते हैं इसकी पुस्तक भी ले सकते हैं शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पुराने से पुरानी जो प्रेम कहानियाँ हैं वो आपने हमें सुनाया और मुझे खुशी इस बात की है कि इन प्रेम कहानियों पर एक नाटक जो बना है जिसका जिक्र आपने अभी किया और इसकी सीडी भी है अगर हमारे दोस्त चाहें तो वो ले सकते हैं दृष्टिबाधित केंद्र माउंट आबू से जरूर इसे ले सकते हैं और ये नाटक बहुत ही सुंदर है और आप समझ ही गए होंगे कि शर्मा जी ही इसे बनाए हैं तो बहुत ही खूबसूरत होगा क्योंकि अभी जो हमने बातें सुनी उससे पता चलता है कि शर्मा जी ने उसको कितना सुंदर बनाया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक प्रेम वाला गीत सुनाते सुना हैं प्यारा संगीत उसके बाद फिर से हम शर्मा जी की जुबानी माउंट आबू की गौरव गाता सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 सुनते रहो वस्कुरा वस्कुरा वस्कुरा रहो।, वस्कुरा रहो।, रहो नर्म सीने में धड़कते हैं वो तूफ़ा जिनकी लहरों में उतर जाने को जी चाहता है तुमसे क्या रिश्ता है कब से है ये मालूम नहीं लेकिन इस हस्ल पे मर जाने को जी चाहता है से बेहतर है ये पजेब जो इस पाँव में है इसी पाजेब में ढल जाने को जी जाता है ले कल के लिए ये दूसरी बाजेब दिल कल इसी बज्म में फिर आने को चाहता है इस रेशमी पाजेबुन इस रेशमी पाजे बुद्धि के सदके, उस जुल्फ के कुरबान लो रुख के सदके, उस जुल्फ के कुरबान लो रुख के सदके। हर जलवा था इक शोला उसने यारे सदके हर जलवा था इक शोला उसने यार के, सदके। उसने यार के सदके। इस रेशमी की सदक सदे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा जी से माउंट आबू की गौरव गाथा में माउंट आबू से जुड़े हुए प्रेम कहानियों के बारे में तो चलिए दोस्तों अभी दिल थाम के बैठिए और आगे की कहानी बहुत ध्यान से सुनिए सच्ची घटना डॉक्टर शर्मा की जुबानी प्रेम कहानियों में डॉक्टर शर्मा जी से हम चाहेंगे की इस प्रेम कहानी को उन्होंने जिस तरह से सुना समझा उसी भाव विभोर उसीदार नहीं है लैला मजनू की कहानी इतनी शानदार नहीं, नहीं है और इतनी प्रखर नहीं है इतनी प्रचंड नहीं है जितनी की हापाजी की है जितनी की अमिया की है जब यह बताऊंगा तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि माउंट आबू जो है वो चौदह छोटे छोटे गाँव में बटा हुआ है जिसको एक कस्बा बनाया गया है जो सबसे सुदूर अभी भी बहुत दूर पहुंचने में बहुत कष्ट होता है उसका नाम है शेरगांव वो शेरगांव इतना दूर है इतना घना जंगल है आज भी कि वहां आज भी लोग बड़े कष्ट कर जाते हैं तो आप सोचिए उस जमाने में कितना भयानक जंगल होगा कितने शेर होंगे तेंदुवे होंगे सांप होंगे भालू होंगे जंगली सुअर होंगे नील नीलगा होंगी वगैरह वगैरह वगैरह कितना कुछ भयानक होगा कितना कुछ आनंदित होगा कितना कुछ घना जंगल होगा और कितना कष्ट करोगा आज जैसे वहाँ पर रास्ते नहीं थे जिस रास्ते से आप चढ़ते हैं वो भी हाल में बनाया गया था 1917 में पहले इसका नाम था ओल्ड कार्ट रोड वो बात कभी और रास्तों पर जब करेंगे चर्चा मैं तो खाली ये बता रहा हूँ कि ये सब अभी बने हैं उस जमाने में सैकड़ों हजारों लाखों साल पहले क्या स्थिति रही होगी कितना भयानक जंगल और उस जंगल के स्थान में एक व्यक्ति रहता था युवा हापाजी वो रहता था एकदम सुदूर दक्षिण पश्चिम के गांव में आरना और दूर शेर गांव में जहां पर में रास्ता था बहुत कष्टकर होता था जाना एक दिन में दो दिन में तीन दिन में पहुंचना उस जमाने में मुश्किल था राष्ट्रीय कस्कर थे दुर्गम थे और इतने पशु थे शेर घूमते थे गहारते थे उस समय में शेरगांव बहुत दूर था उस शेरगांव में अमिया रहती थी और संयोग से हापाजी और अमिया जी को प्रेम हो गया अब आप देखिए उस प्रेम की प्रकृति को और उस प्रेम के अवरोधों को क्योंकि जब भी प्रेम होता है पता नहीं क्यों अवरोध आते ही हैं फिर वो लैला मजनू का हो श्रीरि फराद का हो मारू का हो या रोमी जूलियट का हो उनसे भी प्रखर यह कहानी है उनसे भी पावन कहानी है उनसे भी सहज यह कहानी है। जो आरना में रहते थे प्रेमवश वो आरना से रोज रोज में कहता हूं प्रतिदिन शेरगांव जाते थे ये इसलिए करते थे कि कुछ जटिलताएं हो गई थी शेरगांव वालों को ये कतई ही पसंद नहीं था कि आरना का हापाजी किसी भी कारण से अमिया से मिले इसलिए उन्होंने जितने भी अवरोध लगा सकते थे लगाए किंतु तो हापाजी हापाजी अपनी का पक्का था दोपहर को उठता नहा धोकर तैयार होकर पानी का बर्तन लेकर एक बिछावना लेकर चल पड़ता लंबी या प्रेम यात्रा में और वो चलता रहता चलता रहता और रफ्तार से चलता और अथक यात्रा के पश्चात रात को जिसको आज की घड़ी के हिसाब से कहते एक सवा बजे वो शेरगांव पहुंचता और शेरगांव पहुंचकर अमिया से मिलता दो प्रेमी मिलके बातें करते और फिर वो कुछ समय पश्चात वापस लौट कर आ जाता और आकर सो जाता उसी नियम को निभाने के लिए फिर दोपहर और ये महीनों सालों चलता रहा कोई जान सकाने के कब कैसे मिलते हैं क्योंकि उस जमाने में घड़ियां नहीं थी और लोग पाँच छह के सात बजे के बाद सो जाते थे किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी ये संभावना भी नहीं सोची कि इतनी दूर घने जंगल में जहां पर इतने खुखार पशु घूमते थे आज तो कुछ भी नहीं हमने पेड़ भी काट दिए चट्टाने भी उड़ा दी और वन्य जीव को भी खत्म करने लगे और रफ्तार से कर रहे हैं ये तो भला होश भारत के उच्चतम न्यायालय का जिसने की यहाँ पर सरकार को विवश करो सेंसिटिव जोन घोषित करवा दी अन्यथा जो पिछले चौदह साल में आपने देखा है ये पूरा का पूरा और सब समाप्त हो जाता आप किसी भी पहाड़ को देखिए अभी शिमला को देखिए मसूरी को देखिए दार्जिलिंग को देखिए वगैरह वगैरह सब खत्म हो गए लोग जाना नहीं चाहते वहाँ पर क्योंकि वो सब कंक्रीट के जंगल बन गए हैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं जब इतने भयानक पशु यहा करते थे ढेरों शेर थे तेंदुओं की कोई संख्या नहीं थी भालू भरे पड़े थे बाँध बाँध के सांप थे जब तो पेड़ों से लटके रहते चट्टानों में गिजरते रहते पर घूमते रहते शेर भी दहाड़ते थे तो गर्भवतियों के बच्चे गिर जाते ऐसी अवस्था में यह दीवाना रोज दोपहर चलता था रात को अपनी देर रात मध्यरात्रि में अपनी प्रेमिका से मिलता आ जाता है। एक बार किसी को उसकी बनक हो गई अब मैं आपको भौगोलिक स्थिति बताता हूं आज भी आज भी यह स्थिति है कि जब हम शेरगांव जाते हैं तो एक दर्रा सा आता है उस दर्रे में से खाली एक व्यक्ति निकल सकता है कोई मोटा और दो तीन निकले तो फंस जाएंगे षड्यंत्र ने उस दर्रे को स्थान बनाया उसके ऊपर जाके बैठ गए बीस पच्चीस फुट ऊपर जाकर और बड़ी बड़ी दो तीन चट्टान हाथ में ले ली वहाँ संभाल के रखी और जैसे ही उस भयानक रात उस अभिशप्त रात को जैसे ही हापाजी उस दर्रे से निकलने के लिए कदम बढ़ाया उसमें प्रवेश किया ऊपर से उन्होंने चट्टानी गिर दी और वो भारी पर उन्हों चट्टानों ने हापाजी की चटनी बनाई प्रेमी तो प्रेमी होते हैं वहाँ पे एक छोटा सा हापाजी की याद में आला बना हुआ है आज भी प्रेमी वहां जाकर प्रेम को नमन करते हैं उनकी पूजा करते हैं यह एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो कि प्रेम के संबंध में आपको बताती है एक आध्यात्मिक प्रेम एक लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम इतना अद्भुत है और ऐसी बहुत सारी सही और दंत कथाएं लोक कथाएं जो मैं आपको सुनाता ही रहूंगा शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने एक बहुत मार्मिक दर्द भरी और एक सच्ची प्रेम कहानी हम सबको सुनाई हमारे रेडियो के दोस्तों को भी सुनाई और मुझे भी सुन के अच्छा लगा बल्कि लगता ही नहीं सुन करके कि ऐसे जंगल इस स्थान में ऐसी प्रेम कहानियाँ भी हो सकती हैं बहुत ही दिल को छू जाने वाली ये प्रेम और कहानी थी। मुझे लगता है कि मैंने जो बातें सुनी थी कि लैला मजनू की ही रंजा की रोमियो जूलियट की ये सब कहानियां मुझे लगती है कि ये इस तरह की कहानियां होगी लेकिन ये आपा जी और मुनिया जी की कहानी सुनकर तो मुझे बड़ा दिल को छू गया मेरा हाँ। बहुत ही ऐसा लग रहा था की भाई ये भी कुछ बात है की एक व्यक्ति इस तरह से अगर कर सकता है और ये बहुत बड़ी बात वो उस जमाने की बात है जब जैसे शर्मा जी ने बताया कि बहुत खूखार जानवर होते, होते थे और, और जंगल जी। जी बहुत, बहुत स्थान धरती भी जो मेरा है उसके संबंध में आपको बताऊँ और बताता रहूँ आप जानते रहें और जानकर आप यहाँ आते रहे वही आनंद आप भोगे जो मैं यहाँ निरंतर भोगता हूँ मैं उस परम पिता परमेश्वर का आभारी हूँ जिसने मुझे यह सौभाग्य दिया जिसने मुझे महानगरों से लाकर यहाँ आके रख दिया मैं उसका आभारी हूँ उसके चरणों में मैं अपना मस्तक नमन करता हूँ आभार के साथ शर्मा जी आज की इस सारी की सारी प्रेम कहानियाँ सुन के बहुत मजा आ गया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ मोबाइल अच्छा अच्छा तो फोन उठाए और मैसेज करे उनको आज का ये एपिसोड कैसे लगा और मैसेज करने के लिए अपना पूरा जो दिल की बात है वो टाइप करे और अपना नाम लिखे नाम लिखे और बेस दे चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर। इन प्रेम कहानियों के चक्कर में तो हमें टाइम का पता ही नहीं चला तो मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए हाँ और हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे शर्मा जी से फिर से ढेर सारी नई बातों के साथ और जानेंगे माउंट आबू की गौरव गाथा को। जी हाँ और भी बहुत सारी बातें इस तरह की माउंट आबू के बारे में हम सुनेंगे शर्मा जी से लेकिन आज के लिए बस इतना ही मुझे पूजा जी को और शर्मा जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते, सुनते रहो, स्वागत करे वन देवी सोलह सिंगार किए पर्वतों में जीवन भरा कितने रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोलह सिंगार के पर्वतों में जीवन भरा जाता भरता है मांग रवि सजाए है नागफणी हाँ। आता जाता भरता है मांग रवि सजाए है नागफणी हाँ। पंसोटिया की बिंदिया लगा पंसोटिया की बिंदिया लगा पहने हुए साड़ी मयूर पंखी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 जामुन खजूर कहीं जंगल जले भी करों दे कही हम आड़ू जामुन खजूर कहीं जंगल जलेबी करों दे कही कोई बना कोई नथुनी थुनी कोई बनाहार कोई नथुनी काता अंगूरों की मेखिला बनी बुड़ पलकों तले को तलेकी के लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए परों में जीवन भरा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 सम के मेले लिए रातों चलाए दिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए पर्बतो में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार सिंगारियबतों में जीवन